नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम मेरा गांव मेरा इस कार्यक्रम में आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कुछ नई बातें आपको सुनाने की कोशिश करते हैं इसी तरह मैं आज ऋषिकेश में हूं और कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ऋषिकेश में सेवा करते हैं अपने संस्था के माध्यम से गंगा घाट पर किस तरह की लोगों की सेवा होती है कौन कौन लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं वो सारी जानकारी हम कमल शर्मा जी से लेंगे आप सभी की तरफ से कमल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में पहले तो मैं जो श्रोता सुन रहे हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ माँ गंगा के तट ऋषि के त्रिवेणी घाट में मैं कमल शर्मा गंगा सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ उन्नीस से त्रिवेणी घाट पर हमारी ये सस्था, गंगा सेवा समिति के नाम से कार्य कर रही है जो यहाँ पर प्रतिदिन माँ गंगा की साध्य आरती करती है यहाँ का जो सौंदर्यकरण है वो देखती है सफाई व्यवस्था देखती है उसके बाद जो यहाँ पर हमारे यहाँ एक निशुल्क शौचालय जो इस गंगा जी को प्रदूषण से मेले से बचाया जाए लगभग साठ सीटर एक महिलाओं के लिए और एक जेंट्स पुरुषों के लिए एक की व्यवस्था की गई है जो टोटल फ्री है जिसका संचालन भी गंगा सेवा समिति द्वारा किया जाता है यहाँ जो भी हम लोग प्रतिदिन कार्य करते हैं सेवा व भावना से ये जो भी या गंगा जी के आरती जब होती है उसे आधा घंटा पहले हम लोग यहाँ पर डोनेशन के लिए बैठते हैं जो जिसकी श्रद्धा हो जो गंगाबाग जो कुछ देना चाहे वो जिस जो डोनेशन आता है उससे हम यहाँ की सारी व्यवस्थाएं है करते हैं हमें सरकार की ओर से हमें कोई फैसिलिटी नहीं है कोई हमें फंड्स नहीं मिलता कोई कुछ नहीं जो यहाँ पर हम शाम को आधे घंटे में जो हमारा करेक्शन होता है उसी से हम यहाँ की व्यवस्था करते हैं लगभग हमारे पास सोलह आदमी हो कर्मचारी जो हैं जो हमारी पतिदिन यहाँ काम करते हैं हमारे पास विद्युत व्यवस्था आप देख रहे हो यहाँ दो फाउंटेन सुंदर से हमने गंगा मा गंगाई मूर्ति है इधर बने हुए हैं ये सब हमारे द्वारा संचालित किया जाता है और लगभग हमारा एक से डेढ़ लाख रुपए का पर मंथ का खर्चा हमारा यहाँ समिति द्वारा किया जाता है सीजन के टाइम जब ये सीजन शुरू होता है यहाँ पर तब थोड़ा लोग फंड आता है लेकिन बिल्कुल लगभग छह या आठ महीने यहाँ पर फंड जब तक यात्री नहीं होता या बरसात का सीजन होता है ज्यादा गर्मी हो जाती है तो यात्री कम आने से हमारे पास फंड नहीं आ पाता जो तीन चार महीने में जो हमें फंड मिलता है उससे हम व्यवस्थाएं चलाते हैं हमारे यहाँ लगभग तीस चालीस लोग हमारे मेंबर्स है और जो एक्टिव है वो लगभग आठ दस लोग हैं जो अध्यक्ष अठारह साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ जब नवर्ट्स मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी हमारा यही प्रयास रहता है की जो हम यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं कोई असुविधा ना मिले सफाई व्यवस्था रहे अपनी तरफ से हमारा पूरा ही प्रयास रहता है कि ये जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे पाए जिस वो भावना से माँ गंगा के तट पे आए हैं वो सारी धार्मिक चीजें यहाँ का वातावरण उनको ऐसा मिले कि जो एक बार आए वो हमेशा बार बार यहाँ है कि मैंने त्रिवेणी घाट जाना और माँ गंगा की आरती देखनी है हमारे कोई व्यवसायीकरण नहीं है ये नहीं है कोई पर्ची लेकर घूम रहा है कुछ लोग रहा आरती से पहले ही हम लोग जो हमारे समिति सदस्य होते हैं आधा घंटा बैठते हैं और हमारी जो समिति की रसीद है बिना रसीद के हम किसी पर पे कोई चंदा किसी से नहीं लेते हैं हमारा सबसे बड़ा और हमारा जो हिसाब है ये भी बड़ा हमने बिल्कुल पारदर्शिता बना रहा है क्योंकि इन चीजों में बड़े बड़े सवाल उठते हैं बड़ी बड़ी चीजें आती है इसलिए हमने इस सिस्टम बहुत बना बना रखा है यहाँ पर हमारा सी साहब है जो हर महीने अकाउंट को टेली करते हैं और हमारा यहाँ के डी एम की सरकार यहाँ के नगर अध्यक्ष एस डी सभी को हमारा लेखा जोखा हरवा जाता है और हमने एक बहुत बड़ा एक सिस्टम भी बनाया है जिस जो कोई आदमी हमारा हिसाब किताब या लेखक जोखा देखना चाहे हमें एक अप्लीकेशन दे और तीन दिन के अंदर हम उसको ऑफिस में बुलाएंगे अपने सहयोग जो भी उनके साथ आना चाहे और उसको पूरा सेटिस्फाइड करेंगे हमारा प्रयास यही रहता है कि माँ गंगा कहते हैं ना जब आदमी पैदा होता है और जाता है इस माँ गंगा का आशीर्वाद लेता है पर हमारा प्रयास रहता है कोई ऐसा हमसे भूल चूक ऐसा गलत ना होना चाहिए जिसका भुगतान हमें ऐसा करना पड़े कि जिसका हमें है प्रयास यही है कि अच्छे से अच्छा यात्रियों को सुविधाएं दी जाए लेखा जोखा तैयार किया जाए किसी प्रकार का भी कोई और ना हमने महिलाओं के लिए भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो चेंजिंग रूम भी बनाए हुए हैं लाइट आप देख रहे हो सारी कितनी सुंदर की व्यवस्था है जनरेटर की व्यवस्था है सभी तरीके से करते हैं और लगभग हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं जब फंड की जब कमी होती है तो अपनी तरफ से उस कमी को पूरा करते हैं एक हमारे पास एम्बुलेंस की सेवा भी हमारी तरफ से चल रही है जो बिल्कुल नौ लॉस नौ फ्रॉट रुपये हमारी चलाई जाती गंगा सेवा समिति की जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको हम बिल्कुल कम से कम देते हैं जो वैसे लोग हैं जो ले जाना चाहते हैं उनको हम नो लॉस नो प्रॉफिट चलाते हैं उसके लिए भी हमने दस लोगों की कमेटी बनाई हुई है जो दो हजार रुपए हर दूसरे महीने उस फंड में देते हैं ताकि जब हमारे को वहां से फंड्स ना हो तो उससे उस समिति को चलाया जाए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात है शर्मा जी आपने बताया कि यहाँ पर जो समिति है वो किस तरह से लोगों की सेवा में उपस्थित है और किस तरह की देखरेख करते हैं और आपका जो अकाउंटिंग है बहुत ही पारदर्शी रूप से आपने उसको रखा है और जो भी चाहे उसको देख सकता है एक एप्लीकेशन के माध्यम से तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर अलग अलग जो एक्टिविटीज पूरे साल भर में चलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए आपको एक बताऊँ यहाँ जो हमारी आरती स्वरूप है यहाँ लगभग बारह मुख्य मंत्री हमारे तीर्थ नगरी में ऋषिकेश में आते हैं तो उन संस्थाओं को हम चिट्ठी हमने दे रखी है कि आप अपने यहाँ का पुजारी या जो भी अपना प्रतिनिधि भेजना चाहे, हर मंदिर का एक पुजारी यहाँ पर आता है वो पूजा यहाँ माँ की आरती करता है उसमें आरती प्रसाद आरती लगाने तेल और भी जो भी कुछ हमारी जो होती है वो पंडित जी को गंगा सेवा समिति की से समिति द्वारा दिया जाता है और जो लोग यहाँ माँ की आरती कराने आते हैं हमने मिनिमम दो सौ का जो आरती कराना चाहे उसका पूजन होता है जिसमें पूजन सामग्री वो टोटल हमारे द्वारा दी जाती है उसमें कुछ नहीं होता और मिनिमम से मिनिमम हमने रखा है जिसमें दो सौ हमारी समझ आती है उसमें हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता पर और हम देखते हैं कई जगह से लोग आते हैं जी वहाँ पाँच में आरती हो तीन हज़ार में आरती हो दो हज़ार में आरती होती है इस प्रकार का यहाँ कुछ नहीं है हम लोग जितना भी हमारे पास धन एकत्र होता है जो भी होता है वो सब यहीं त्रिवेणी घाट पे कभी हमने सौंदर्यकरण कर दिया फवारे में लगा दिया माँ अब देख पेंटिंग का काम चल रहा है उसमें लगा दिया हमारा जो निशुल्क शौचालय है वो लगभग हमें 30 से चालीस हजार रुपये का हमारा खर्चा इसलिए होता है कि यहाँ लोग आते हैं किसी नल टंकी तोड़ दी किसी ने कुछ तोड़ दिया किसी ने, ने रिपेयरिंग कुछ ना कुछ चलती रहती है और ये हमारे त्रिवेणी खुला है यहाँ ये कोई नहीं है कि सुबह किसी ताला लगा दिया शाम को लगा दिया ये कंटिन्यू है और यहाँ मेरा तो बस ये निवेदन है कि जो यात्री लोग भी आते हैं जो यहाँ भी आते हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ जो हम प्रयास करते हैं स्वच्छता में उसमें विशेष ध्यान दे और यहाँ जो हमने कई बार क्या होता है यात्री आते हैं यही अपना कपड़ा धोया और यही सारा डाल दिया उनको हम कहते हैं भैया यहाँ पर स्नान करो प्रयास ऐसा करो की इसमें अपना मेला भी ना जाए ये माँ गंगा है इस माँ गंगा को लाने के लिए पूर्व ने भगत कई साल करोड़ों साल लगा दी और महादेव से प्रार्थना करी तब इस यहाँ उत्पत्ति होगी और उसको कहते हैं जीवनदायी हमें इतना विश्वास है कि अगर आप निष्पक्ष भावना से या शुद्ध मन से अगर इस माँ गंगा से मानेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है माँ गंगा दो चीज देती है एक तो आपका स्वास्थ्य लाभ करेगी नंबर दो अगर आप आपकी आर्थिक से कमजोर है अगर आप इसकी सच्ची सेवा करेंगे तो आपके धन जरूर देगी तो मेरा सबसे निवेदन है इस माँ गंगा से स्वास्थ्य लाभ दीर्घायु और इन चीजों पर अगर आप आएंगे और माँ गंगा को माँ की तरह मानेंगे ये नादा नली नहीं है ये माँ गंगा है अगर आप उसको पवित्र उस माँ की तरह मानेंगे उतना ही आदर और सम्मान आपको देगी आप थोड़ा सा इसके लिए करो वो हजार गुना आपके लिए करेगी बस हम बात कर रहे हैं शर्मा जी से जो यहाँ पर गंगा तट पर विशेष ऋषिकेश में जो संस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं काफ़ी सुंदर ढंग से देखा गया है लोगों को जो है जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले और यहाँ की सफाई व्यवस्था बनी रहे लोगों से भी उन्होंने अपील की अपने शब्दों में और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर भावना व्यक्त की है तो चलिए उसी भावना के आधार पर एक बहुत ही सुंदर गीत मुझे याद आ रहा वही गीत को हम सुनते हैं मानो तो गंगा मैया है न तो बेहता पानी है ये प्यारा सा गीत अभी सुनते हैं इसके बाद फिर से हम बात करेंगे शर्मा जी से आप है ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कमल शर्मा जी से जो यहाँ पर अपनी व्यवस्था के साथ साथ बहुत ही अच्छा आरती के समय भी वो उपस्थित रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं तो आइए और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे दूसरे संस्थाएं जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हैं मेडिकल कैंप वगैरह करती हैं या कुछ इस तरह के कैंप्स लगाते हैं तो अपने सेवा समिति के माध्यम से कुछ इस तरह के साल में एक हाथ दो बार ऐसे कोई विशेष अलग एक्टिविटीज़ करते हैं क्या समय समय पर हम यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो होते हैं। जैसे हमारा एक कार्यक्रम, जैसे हमारा ज, गंगा दशहरे को हमारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ दो तीन दिन पहले हम यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर यहाँ जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए जो सस्ता से हो सकता है जो हो सकता है सर्दियों के टाइम यहाँ पर जब गरीब आदमी होते हैं उनको कंबल की व्यवस्था की जाती है उनको कंबल दिए जाते हैं अब जैसे यात्रा काल शुरू होता है किसी को पति ना जाना तो किसी को तो, न जो जिससे होता है वो सस्ता करती है कहीं पर कहीं ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि यहाँ पर बेचारों के पास कुछ नहीं है कुछ इलाज कराना है ये कराना है पर ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये हम संस्था से ना करके हम जितने भी मेम्बर्स है आपस में बना कलेक्शन करके उनके उनके लिए करते हैं कि संस्था से हमारे पास अगर हम एक बार संस्था से करें तो यहाँ इतनी भीड़ लग जाती की हमें सबको मना बड़ा दिक्कत हो जाती है तो जितना हो सकता है हम जितने मेंबर हैं पाँच पाँच सौ रुपए इकट्ठे करते हैं हजार हजार रुपए इकट्ठे करते हैं दो सौ जैसी जिसकी रिकमेंड्स होती है दो हजार की करनी किसी की हजार की व्यवस्था करनी जैसे करनी है तो हम आपस में मिल के जरूरतमंदों की समय समय पर वो भी करते रहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज में या इलास्टिवल जैसे उत्सव जो बोलते हैं उस तरह का कोई एक्टिविटी माँ गंगा के पर्व पे हम समय समय पर यहाँ पर भजित संज्ञा संध्या कार्यक्रम किया जाता है इसके अलावा यज्ञ करिए जाते हवन किया जाता है होली के अवसर पर आ, अपना बसंत पंचमी के अवसर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर और यहाँ पर कई प्रकार के हवन लगाते हैं लोग आते हैं अपना दो दो घंटे बैठते हैं हवन करते हैं उसमें यज्ञशाला में बैठते हैं अपना अनुभूति करके सुबह स्नान करते हैं फिर यज्ञ डालते हैं फिर स्नान करते हैं फिर यज्ञ करते हैं और यहाँ कहा जाता है की इस माँ गंगा के तट पर अगर आप छोटी सी पूजा भी भगवान के सच्चे मन से करोगे तो वो सीधा भगवान के हृदय तक पहुँचती है और उसका लाभ एकदम अतिदम मिल जाता है और यहाँ अभी तो नहीं है पर यहाँ पर लगातार प्रवचन चलते हैं कथाएं चलती हैं, गणेश विसर्जन कार्यक्रम चलता है भजन संध्या चलती रहती है साईं बाबा के कार्यक्रम चलते रहते हैं समय समय पर चलते हैं पर हमारा जो भी कार्यक्रम हमारा सबसे निवेदन रहता है आप सब कार्यक्रम करो पर ऐसा काम ना करो कि ये बिल्कुल गंदगी और ये मेला ना छोड़ ये हमारा रहता है बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया है और मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी अगर इस बात को ध्यान दे जहाँ भी तीर्थ स्थल पर हम लोग जाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि सफाई व्यवस्था में कहीं हमारी वजह से गंदगी न फैले और पूरी तरह से उस चीज को मेंटेन करें उसी भावना से जाए शुद्ध मन से एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आप भावना की बात होती है कई लोगों को यहाँ पर आने के बाद कुछ अनुभव होते हैं तो वो अनुभव में से जैसे कोई एक विशेष अनुभव आपके पास हो जिसको हम सुनना चाहेंगे अनुभव तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक नहीं यहाँ कहीं हमने तो बहुत चमत्कार देखे हैं है हमने चमत्कार ऐसे देखे हैं कि कोई गरीब आदमी या कोई बहुत बड़ा आदमी बीमार हो गया या कुछ हो गया हमने उसको कहा कुछ नहीं करना तुम भगवान का याद करो और जब हो सके आपको आप सुबह और शाम या दो टाइम या तीन टाइम इस गंगा जल को ग्रहण करो तो जो औषधि का असर नहीं होता उससे ज्यादा इस गंगा माँ में इतनी शक्ति है इसको अमृत जो कहा जाता है कि वो धीरे धीरे इतनी उस बीमारियों से दूर होता है मैंने तो एक नहीं कहीं ऐसे देखे हैं जो लोग घर में पड़ जाते थे बेचारे बीमार हैं चल नहीं पाते कुछ नहीं पाते वो पूछते हैं क्या करो मैंने कुछ ना करो आप यहाँ से गंगा ले जाओ और बस उसको तीन या चार बार या तीन चार दिन पाँच दिन पिलाओ तो छठे दिन वो खुद ही माँ गंगा की चपड़े पैदा एक नहीं अनेको चमत्कार हैं और मैं तो सबसे कहना चाहता हूं कि आप अगर सच्ची श्रद्धा से माँ गंगा नहीं अगर किसी भी अपने ईश देवता का सच्ची श्रद्धा से उस सच्चे मन भय से सब चीज को छोड़ के अगर आप सच्ची से वो कार्य करेंगे तो उसकी सफलता और भगवान भी आपकी जल्दी से जल्दी सुनता है और आपके सारे कफट होते सा हैं मेरा एक ये भी कहना है कि आज तो आपने भगवान को भी मत्था कर दिया अरे भगवान मेरा ये कर दे और थोड़ी देर बाद किसी से चीटिंग कर ली तो वो कुछ नहीं है पर मेरा निवेदन यही है कि लोग यहाँ पर ये ना क्या मैं मेरे पाप बहुत के लिए मैं स्नान करने जा रहा हूँ ये कुछ नहीं है आप आओ पर आपने पचास पाप किए तब भी माँ गंगा धोगी पर यह प्रयास करो कि यह पाप से कम से कम करो क्योंकि उसे भी हमारी माँ गंगा शुद्ध मा है सबको लाभ दे मैं तो बार बार कहता हूँ आप इस माँ गंगा में का, गंगा जल अपने घर में रखें पूजा में करें और सुबह शाम जो लोग यहां नहीं रहते ऋषिकेश में कुछ नहीं करते मैं भी समय कहीं बार आता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपनी बैग में कुछ में भी बॉटल में गंगा रख लेता हूँ जब मैं स्नान करने जाता हूँ बाल्टी में थोड़ा सा गंगा डाल लेता हूँ और वो पूरी माँ गंगा बन जाती है और मैं उससे स्नान करता हूं जब मैं। और आदमी अगर ऐसा स्नान करे और ये करके देखे तो उसको अपने आप ही ऐसे शरीर में इतना प्रकाश इतनी उमंग होगी कि वो कहेगा नहीं नहीं नहीं नहीं मैं तो माँ गंगा के बिना रह ही नहीं सकता ये मैं नहीं कह रहा मैं खुद भी ये चीज करता हूं और सुबह शाम उसका जल ग्रहण करता हूं अगर जैसे मेरी ऋषि के कहीं बाहर जा, जा रहा है अन्यथा कहीं बाहर जा रहा हूं तो मेरी बोटल में हमेशा गंगा जल रहता है सुबह अपने पूजा पाठ किया स्नान किया और गंगा ले लिया तो जो काम जिस काम में हम जहाँ जा रहे हैं वो भगवान गंगेमैया अपने आप ही ऐसे पूर्ण करती है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और ऐसे परेशानी दूर हो जाते हैं कि आप जाओ और फौरन आपका काम हो जाएगा एक नहीं अनेकों चमत्कार ऐसे करके देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शर्मा जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आने वाले समय में आप किस तरह का व्यवस्था अच्छी तरह से और क्या क्या नए प्लान्स आपके हैं संस्था के माध्यम से और क्या करना चाहते हैं आप प्लान तो हमारे बहुत हैं पर मां गंगा मैया धीरे धीरे जैसा होता है हम करते रहते हैं हमारे प्लानिंग ये है कि अभी तो हमने धीरे धीरे हमने ये प्लानिंग करी है कि माँ गंगा मैया का हमने प्लेटफार्म और सुंदर सुंदर बने आगे हमारी प्लानिंग ये है कि इसको हम सुंदर पत्थर लगवाएं हमने आधा पत्थर लगवाया है धीरे धीरे करके लोगों से हमारा और भी प्लानिंग है कि जो हमारा पत्थर है हमारा और लगे और हमारा एक प्लानिंग और है कि ये जितने भी ये नाले या गंदगी जो गंगा में जा रही है ये बंद होने चाहिए इसके लिए हमने एक आप देख रहे हो त्रिवेणी घाट पे एक साढ़े सात करोड़ रुपए का एक सीवर ट्रीट प्लांट चल रहा है और ये लगभग हमें उम्मीद है कि दो या तीन महीने में पूरा हो जाए इसमें लगभग ऋषिकेश में और लक्ष्मण झूला तक सत्रह या अठारह नाले जो माँ गंगा में जा रहे हैं उसको प्रदूषित कर रहे हैं वो सारे रुक जाएंगे इसके अलावा हमारा ये प्रयास है कि इस त्रिवेणी घाट को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं हमारा सबसे विशेष और प्रयास रहता है हमारे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है इस बार माँ गंगा में हमारी सुनी है जो माँ का जल है बरसातों के टाइम तो त्रिवेणी गंगा के तट पे आ जाता है इससे पहले ये अपनी दूरी बना लेता है कई फुटो पर इस बार हमने ऐसा प्रयास किया है कि ये जल पूरे टाइम पूरे समय त्रिवेणी घाट पर रहा इसके लिए हमने हर दूसरे तीसरे दिन जेसीबी सी बी लगाई है लगभग कई घंटे हमने जेसीबी से काम किया जो परस्पर चले हम तो माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि ये गल जैसे माँ गंगा हर की पौड़ी पे है ये परमानेंट इस घाट पे रहे कि लोगों को इस घाट पे स्नान करने का और पूजा अर्चना करने बोले ये हमारा संकल्प है इस बार हम प्रयास हुए हैं लगभग कई सालों के बाद इस बार ऐसा हुआ की माँ गंगा त्रिवेणी घाट पे ही चल रहा है प्रयास किया गया हम अगर भी हमारा ये परिवास है कि यह अगले कहीं सालों तक माँ गंगा के त्रिवेणी घर जल रहे और जो लोग दूर दूर से जो यहाँ जिस मनोकामना के लिए आते हैं उनकी पूर्ण हो और हम जो उनसे बेहतर हमारे से जो उनकी उम्मीदें हैं वो उनकी करें उनकी उपेक्षाओं पर खड़ा उतरें चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आपका जो सीवरेज प्लांट लगाया है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और ज्यादा से ज्यादा जो है इसका उपयोग हो और साथ ही साथ जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं और उसमें जो सुंदरता की बात कर रहे हैं वो भी आप पूरा करेंगे ऐसी मेरी आशा है और मैं जाते जाते चाहूंगा की रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से भी काफी लोग सुन रहे हैं पूरे भारत के लोग तो उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक मैसेज जैसे कहते हैं कि कभी भी मुश्किल आती है तो इंसान कोई ना कोई सुविचार को याद रखे तो उसके मुश्किल आसान हो जाए ऐसे आप क्या याद रखते हैं मुश्किलों के समय वो बताइए हम तो कहते हैं अगर आप ईश्वर को दिल से याद करेंगे और कभी भी उससे चीटिंग नहीं करेंगे हम ये कहते हैं आप ईश्वर के लिए अपने ना मांगो आप ईश्वर को यह सबका भला करे सबके दुख हरे सबका कष्ट मिटाए, तो आपका अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि भगवान कहेगा ये अपने नहीं, नहीं मांग रहा है सबके लिए मांग रहा है तो पहले इसके लिए करो तो मेरा तो यही निवेदन है कि सब लोग अपने जब उनको समय मिले जब उनको कुछ मिले तो भगवान को याद करें सच्ची श्रद्धा से याद करें किसी को कष्ट न पहुंचाए किसी कुछ ना हो जितना हो सके परोपकार के काम में करेंगे तो उसका फल अपने आप ही तो मिल जाएगी परेशानियां आपसे कई कोशों दूर रहेंगी यही मेरा निवेदन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने अपने संस्था के बारे में ऋषिकेश के बारे में गंगा जल के बारे में आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मुझे अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो दोस्त हमारे जो लिसनर्स है रेडियो मधुबन सुनने वाले वो सभी भी इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और बहुत बड़ी बात यह है कि जब भी हम लोग श्रद्धा भावना से जहां भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर एक बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये की सफाई की बात और उसको ध्यान में रखिये और आपकी तरफ से किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो ये आप ध्यान रखेंगे हर एक व्यक्ति इस तरह से इसी भावना से जाएगा आ, सफाई का ध्यान रखेगा तो जो है वो बहुत ही सुंदर रहेंगे वहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है इसलिए अपने कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई गंदगी ना हो इसी मैसेज के साथ मुझे और शर्मा जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कर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 जीवन क्या है भला जीवन के जीने की किए है कला